रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक सौ दूसरा भाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कृष्णन ने चंद्र को हर तरह से प्रोत्साहित किया और उनके नाम की सिफारिश की इससे चंद्र भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में कोमी बाबा के मार्गदर्शन में काम करने गए उस समय वहाँ सीवी रामन की शोहरत बुलंदी पर थी इसलिए आश्चर्य नहीं कि चंद्र ने गणित की बजाय भौतिक विज्ञान ही पढ़ना उचित समझा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चंद्र को श्रीमती हेच फ्रांसीसी भाषा सिखाती थी, थी। इसके बाद वे भारतीय विज्ञान संस्थान की लाइब्रेरियन बन गई थी इसलिए चंद्र बैंगलोर में उन्हीं के साथ रहे बाद में चंद्र की शादी श्रीमती काले की बेटी ललिता के साथ हुई होमी बाबा ने चंद्र की प्रतिभा पहचानी और उन्हें इंग्लैंड में प्रोफेसर डिराक के साथ काम करने के लिए भेजा 1945 में सौ विश्वविद्यालय में डिराक के छात्र के रूप में काम करते हुए चंद्र ने अपनी सच्ची रुचि पहचानी और वे भौतिक विज्ञान छोड़कर गणित में शोध कार्य करने लगे केम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने वाल पावली के व्याख्यान सुने और एक व्याख्यान के दौरान पावली की एक गलती बताई इसके बाद पावोली जीवन भर के लिए मित्रता हो गई उन्नीस में चंद्र को पी मिली उनके शोध का विषय था इन्फिनाइट ऑफ़ ऑफ़ लॉरेंस लॉरेंस ग्रुप, ग्रुप यानी के प्रतिरूपण। उसी साल चंद्र अमेरिका चले गए। एडवांस्ड स्टडीज़ में आते ही चंद्र अचंत तेज गति से काम में जुट गए उन्होंने काम के वे मानक स्थापित किए जिनकी लोग वाहवाही तो कर सकते थे परंतु उन पर अमल करना मुश्किल था जब प्रिंसटन आए तो चंद्र ने उनके सहायक के रूप में काम किया चंद्र दो गणितज्ञों से बहुत प्रभावित थे हारमन वॉल और क्लाड शेवेली। उन्होंने उन्नीस से 1963 तक तेरह वर्ष कोलम्बिया विश्वविद्यालय में गणित में शोध कार्य किया जिसमें उन्होंने इंडक्टिव लॉजिक यानी आगमित तर्क का उपयोग किया चंद्र ने प्रसिद्ध गणितज्ञ हरमांड बोरेल के साथ मिलकर संख्यात्मक समूहों ग्रुप्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्नीस से तिरासी तक मृत्यु पर्यंत वे इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज प्रिंसटन के गणित विभाग में आईबीएम वान एम प्रोफेसर रहे